श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत सप्तश परिच्छेद मणिलाल मलिकुरात ब्रह्मज्ञानी भवनाथ राखाल महामया अतरा अतरा ब्राह्मन श्रीरामकृष्णव तथा यथार्थब्रह्म ब्रह्मदर्शनादा वर्णन कौती श्री श्रीरामकृष्ण भक्ता शब्दों ब्रह्म ऋषि मुनय तछा उपगते सिपगते श्रूयते नाभ तछब स्वत उद्छति अनाहत शब्द एककमते नवल श्रवणत किं सैतःशल्लोल श्रोत शक्ये तम शब्दकलोलृत्रा शेलोल यलिक समद्री तत्लि अनाहत ध्वनि गच्छता तत्तिम यदि उपगं शप अहंता सत् तद्रूपदर्शन नवती ये ंग अस्कोपना अनेकोपना तशन जीवात्म योग सीत्यता सूर्य तथा दश जलपूर्ण घटा सी प्रत्येक घटे सूर्य प्रतिबिंबो दृश्य से प्रथम तो दृश्य एक सूर्य तथा दस प्रतिबिंब सूरिया नवघटा विभ्येत अवशिष्यक सूर्य बिंबूत तथा एक प्रतिबिंब सूर्य एक जीव इव प्रतिबिंब सूर्य असृत्य सत्य सूर्य उपगं शक्य जीवात्म पर उपगं शक्य जीव जीवा यदि साधन भजन तदा परम शक्नोति, अंतिम घटे भगने किस्ती मुखेन वक्त न श्य है जीव प्रथमत अज्ञान स वर्त ईश्वरबोधो नस्त नास्तुबोध वस्तु अनेक वस्तुबोध वर्त समितोधिवती यदशर सर्वूतांटक स अपरमे एक कंटकं अन्विष्य आनीय तत्को ज्ञानकटक अज्ञानक उद्धम पुनः विज्ञानु सती दंटकोर एवं उत्सर्जन अज्ञानकानक कंटक सह दिवा निशवालापोदर्शन न यो हि दुग्ध विषय कवल कृतश्रवण स्रोज्ञान योदृषुगित यीतपयस्को शिष्टपुष्ट संत विज्ञानो इदान मं भक्ता स्वावस्था बोधयती विज्ञानी दशा वर्णी मन स्वावस्था निगदति श्रीरामकृष्णस अवस्था श्रीमुखो ईश्वरदर्शनाभा दशा श्रीरामकृष्ण भक्ता ज्ञासी न्यानौन्नौ ज्ञानी संयासीन उपवेश भंगी भिन्ना गुंफे दत्तावर्त उपवशति कोपी आयाति चेद्व वदती किय तव कि प्रव्यमस्त य ईश्वर सर्वदा साक्षात्कती तेन सह आलपति तो भिन्न क्वचिज क्वचि पिशाचव क्वचि बालकवत् क्वचि उन्मादव क्वचि सामधिस्थ सन बाह्यशून्योतिववत्वती ब्रह्ममें पश्य पिशाचव शुच्य शुचिबोधरहित सवीषोस्र्गकुन वदरं बालकवत, स्वप्न अतिबाकवव स्वप्नदोषात अशुचि बोधो नुक्र शरीर जात चिंतित विणमूत्रस्त ब्रह्म मैं अन्न दिवल अभी बहुदिना रखे चेदिष्ट पुनः उन्मादव तस्वी लोका उन्माद मन पुनः क्वचि बालकवत् निष्पाशलज्ज्जा घृणा शकोचादी ईश्वरदर्शना परम ऐसा दृशी दशा यहां अयस्का पर्वतपार्शत महापोत जाति भूय महा आयासकिलकल भवन्ति। पृथक्भव ईश्वरदर्शना परं काम क्रोधा न पुनः अवतिषे मातु कालिकाया मंदरे यदा वज्रपात अभूत तदा आयस किलक धारण अपश्यं आयसकलकल मुखम्छि जात यो सात्तेश्वर तेन ही ते पुत्रकोपजनम सृष्टिकर्मती धान्य उपते वृक्षो किंतु सिद्ध्ये उच्चो नवती यश साक्षात्कार तस्कारो न अवशिष्य तदंकारेण कि अन्याय कार्य ना नाम मेरण अवशिष्य नारिकके संवृत्तपत्र संवृतपत्र स्खलत इधं केवल लक्ष्मदर्शना परंहकार श्रीरामकृष्ण तथा केशवसेस भक्ता अहम केशवशय अवदम अहंकारं त्यज अहंकर्ता अहं जनेभ्य शिक्षा ददामती केशव अवदत महाशय तरी संदायाद सैम अवदम दुष्ट अहंकार त्यज ईश्वर से दासोहम ईश्वर से भक्ति भाव न हाततव्य दुष्टकार अस्त ऐश्वर अहंकारो न भाडारी कचि ठती चेद गृहकर्ता भांडार भारम न स्वीक श्रीरामकृष्ण मनुषली अवतारतत्व भक्ता अपच्चत यह हस्ताघात मो स्वभा परिवर्तयन ईश्वर इश, अति प्रकाश प्रदर्शते उच्यते अहम अतिमुष्य विराजे मनुष्यम मनुष्यं आश्रि नंदन करनीय भक्ते अधिक अक्रकाश अतो नरेन्द्रखालेते एक व्याकु भवामी जलाशय भ्रातेष् लघु लघु बीला सी तीनकर्कट आगम्य संहता तथा अतिमनुष्यम ईश्वर अतिक प्रकाश है एवं अस्ति लिखित अस्त ये शालाग्रदुष्यो महीयान नरनारायण प्रतिमायां तब मनुष्य कथ न सैत स नारलीला कर्मनुष्यम अवतरती यहामचंद्र श्रीकृष्ण चैतन्यदेव अवतारचित ना तर चिंता ब्रह्म भक्त भगवान्दस आगता श्रीरामकृष्ण भगवान ऋषीण सनातनों धर्म अनतकाल स्थाती चनातन धर्मेंरा साकार पूजन विधि अस्त ज्ञान भक्तिगर्वस्थ ये धर्मा धर्म आधुनिक स्थाती पुनर्गम्य